कारण तीन प्रकार कारण तीन प्रकार के समय कारण का समवय कारण का कारण क्या लक्षण ये कारण कार्यम तत्मयिंदोपट पटस्य स्वत: रूपादेह पटस्यवत रूपा देने ये जिसमें संवाय सम्बन्ध से कोई कार्य उत्पन्न होता हो उसको जिसमें पैदा हुआ है उसको संवाय कारण कहते हैं जैसा पट के प्रति तंतु पटव तंत पटस्य तंतव तो तंतुओं में संवाय संबंध से कार्य पैदा होता है नहीं आयकों का नियम है अवयवों में ही अवयवी समय से उत्पन्न हो अवयवी में अवयव पैदा नहीं होते हैं अवयवों में अवयवी पैदा होता है शरीर पहला ये हाथ पैराधि पहले हाथ पैराधि होने से शरीर नाम पड़ा नहीं तो क्या बोलते मांसपिंड है, है शरीर नहीं बोलेगी उसको तीन महीने चार में बच्चा गिर जाएंगे पांच छठे थोड़ा ही खोपड़ी भैया दो मांसपिंड हो जाते थोड़ा बड़ा से नहीं चलते खोपड़ी और शरीर फिर इसे हाथ निकलेगा पैर निकलेगा कहाँ निकले निकलेगा आंख निकलेगा सब बोले लगेंगे सातवें आठवें महीने तैयार हो गया मार्ग तब कहेंगे हाँ शरीर पर हाथ तो पर जब तक नहीं होता उसको फोटस बोलते अंग्रेजी में शायल्ड नहीं बोलेंगे हम लोग मांसपिंड कहते हैं बच्चा नहीं कहते इसे जब तक अवय है अवयवों से विशिष्ट वस्तु जो अवयवी है तब उसका नाम शरीर पड़ा जब तक अवयव नहीं हुए थे तब तक तो उसमें शरीर संज्ञा ही नहीं था अत्य निश्चित करते नहीं है एक अवय में ही अवयवी होता। और घटाने में भी क्या है बड़े बड़े बनाते जाओ, टुकड़े-टुकड़े बना दिया दो टुकड़ा तो तीन टुकड़े में फिर उसको जोड़ देते हैं सुराई क्या बना जोड़ेगा तो सुराई तो बनेगा ही नहीं पहले एक बनाएगा ऊपर वाले को बनाएगा फिर उसके जो जोड़ेगा वो ऊपर का गर्दन तो वो कपाल टुकड़े अवी पहले बने जोड़ने पर आवे भी बना इसलिए तीसरे अवयों में ही अवयवी पैदा होता है तीसरे कहते तंतु समवाय का, का तंतु हो गया पट बना और उत्पन्न पट एक क्षण के लिए निर्गुण निष्क्रिय होता है नक्रिया रंभवाद में ये विचार किया है उन्होंने सीधी सीधी है आप समझ लो कि इस बात को आप दूध है अपने जामन डाल पुराना दही वही कुछ डाल देते हैं तो दही बनेगा अब डाल दिए मान लो रात्रि में दस बजे डाल दिया बारह बजे नींद टूटी आप देखिए उसको क्या है वो दूध है ना दही है दही कहां तो बन गया अभी दो घंटे में अभी दही भी नहीं है दूध भी नहीं और किसी काम का नहीं जो दूध हो तो सोचाय बना दे अब दूध रहा नहीं और दही अभी बनाए तो कड़ी कैसे बने न दही रहा न दूध रहा अब एक चीज अभी प्रक्रिया में है न दूध है न दही उस समय दूध का गुण भी उसमें नहीं है दही का गुण भी उसमें नहीं है। इसे आए को कहते हैं उत्पन्न क्षण द्रव्यम निर्गुण दही बन जाए तो दही का गुण उसमें बना जाएगा जब मैं जामुन नहीं डाले तो दूध का गुण उसमें थे आप, आप तो दही तो बन रहा है ईद कोई दही बन रहा है बना नहीं दही बन रहा है दही संज्ञा तो हमने दे उसको लेकिन दही का गुण अभी उसमें नहीं है इसे दही का कार्य नहीं कर सकते आप कार्य करने तो फट जाएगा तो बेकार हो जाएगा काम हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना नाम तो दही है यह चावल है मान लीजिए चावल आपने धोया पानी में डाल दिया और पकड़ा है पकड़ा पकड़ा है पीछे खोल के देखते हो नहीं पका है अब क्या है फिर वो चावल है वो भात है वो चावर है न भात आधा पका हुआ है न चावर के गुंड रह गया उसे ना भाग का गुण रह गया और कौन सा गुण जाए कोई गुनी ना नहीं का कुछ भी गुण नहीं रहा, गया। पक रहा है कारी का नाम ले रहे हो ते गुण उसमें नहीं अच्छी पर पट पैदा हो गया तंतु में रूप नहीं बाद पट में रूप बाद में तब आप क्या कहेंगे पट समय कारण ना समकाल में पैदा होता तब तो निर्णय नहीं हो सकता है तंत्र पट पैदा होने के समक्षण उसी में पैदा हो जाता फिर पट रूप का समय कारण नहीं हो सकता जैसे दो सिंह पैदा होते हैं गौ को किसी पशु को आप कहेंगे इस सिंह के प्रति ये सिंह समय कारण या ये प्रति ये कारण नहीं किसी के प्रति कोई कारण कार्य भाव है नहीं दोषी का पीछे क्यों दोनों समगाले न आ रहा है एक का उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे दो के प्रति परस्पर कार्य का भाव नहीं होता इसे पटोरूप में यदि समकालय पैदा होते इनका भी कार्य का नहीं हो सकता था लेकिन जिसके पट पहला पैदा हुआ बारहवें पट में रूप पैदा हो रहा है आते हम कहते हैं पट रूप के प्रति पट समय का और पट रूप जो पट पैदा हुआ द्रव्य और गुण के प्रति समवा संबंध होने के नाते द्रव्य भूता जो पठ में रूपात्मक जो गुण है समवाय सम्बन्ध से पैदा हुआ है इसे पट में समय सम्बन्ध से रूप पैदा होने के कारण से पट को रूप का पट रूप का समय कहते हैं का रूप का नहीं पट रूप का ही समय का सीधा साधा बोल रहे कोई खास नहीं है संबंधी समवाद जिसमें संबंध से वर्तमान जो कार्य उत्पन्न हो रहा है उसको समय कारण करते हैं चक्रादिवेदन चक्रादिणों में असाधारण अन्य कारणों में अतिव्यापति वारण करने के लिए संवेदन करिया, दिया यद संवेदन जिसमें समवाय संबंध से एक। और दंड में क्या है संयोग और दंड में या में संवाय वे माध्यम चक्र जो समुदाय है वहां भी संयोग के ऊपर वहां भी ऐसे में है चक्र में चक्र के ऊपर पैदा हो रहा है जुलाहा जुलाहा का जो मशीन है उसमें राहत में पैदा हो रहा है अधिष्ठान तो जिसमें पैदा हो रहा है कपड़ा लेकिन वहां संयोग समझ से हो रहा है समवाय समीच में जुलाहे का और उस कपड़े का बीच में संयोग संबंध है क्योंकि दोनों ही द्रव्य द्रव्य द्रव्य संयोग संबंध अतएव संवेदन कहने पर चक्री जो अधिष्ठान के आधार पर जिसमें कार्य पैदा हो रहा था उन आधारों में अति व्यक्ति निवृत्त हो गया असमय कारण से किम लक्षण असमय कारण का क्या लक्षण है कार्यकर्थ असमय कारण यहांपट से असमय कारण और कारणे सह एक असमय कारण कार्य द तंतु संयोगा पटस्या क्योंकि पट के प्रति तंतु संयोग असमय कारण हो तो जाता पट के प्रति तंतु असमय कारण पट कहा रहता है से समवाय में और तंतुओं का परस्पर संयोग भी तंतु में ही रहेगा समवाय सम्बन्ध से है कि नहीं ये भी समवाय से है और यार दोनों समय इसमें से होना चाहिए तभी हो लक्षण लगेगा नहीं तो नहीं एक संयोग संबंध हो एक समय संबंध हो तो नहीं होगा पट तंतु में इसे कहते हैं कार्य न कार्य कौन पट कार्य पट पटे सहा। एक नर्ते कौन है तंतु तंतुशु संवेदनश समय संबंध से रहता हुआ अन्य जो इस पट के प्रति कारण होता वस्तु ये तंतु में तो बहुत सारी चीजें हैं तंतु रूप है तंतु रस है तंतु तंत्र बहुत सारी चीजें हैं तंतु संख्या है इन वो इस पट के प्रति कारण नहीं है ये क्या है कारण है और एक कार्य है कार्य लेना सह एक अर्थे संवेदन स कारण कौन तंतुसं अत तंतुसं असमय काटेन का सह एक तंतु संवेतन सीमा कारण तंतुसंग अतव पटं प्रति तंतुसंगो असमय कारण ठीक इसी प्रकार से कारणी कारणे सह एक संवेदम सत्कारण असमय कारण कौन है तंतु पटका कारण है तंतु और इस तंतु में क्या है तंतु रूप है और पट में क्या है पट रूप है पट रूप यहां कार्य है हमारा उसका कारण है पट और पट के साथ तंतु में कौन रह रहा है तंत रूपी दूसरा कारण वो तो किसका कारण है प्रति कारण है पटरु के प्रति पटरुपात कार्य के जो कारण है कौन पट उसके साथ एक अर्थ कौन तंतुष हो एक अर्थ हो गया तंतु उनमें रहने वाला जो दूसरा संवाय समन से भी कौन समवाय समय होना चाहिए संवाय समय सम्वेतन सत्य कारणभूत तत्म तंतरूप कारणभूत वस्तु तूप है अतव तो पट रूपात्मक कार्य के प्रति पंतरूप असम का नजर ईश्वर करेंगे वर्तमान कार्य हमारा है पट रूप उसका जो कारण है पट उसके साथ में इसलिए पटेना सह अरे यहाँ सह लिखते तब यहां लिखना पड़ेगा पटेना सह तंतु आत्म के कस्मिन अर्थ में संवाय संबंध से विद्यमान कारण होता वस्तु तंत्र है अतएव पटरूप के प्रति तंत्र रूप असंव कारण है संवेद कारणम का जरूर संवाद समस्त कारण बनना चाहिए तंतु में तंत्र के अलावा तंतुगंध असादी भी है वो पटरूप के प्रति कारण नहीं होता उनमें अत्यंत निवारण करने के लिए कहना जरूरी है अत पटू के प्रति तंतु जो है गया, असमय गया। पट्रुप के प्रति, असमय कारण पटू कार्य कारण समय आत्म विशेष गुण भिन्न सी न जोड़ दिया नहीं आत्म विशेष गुण भिन्न सती यद तदसमय कारण तंतुसो गाद गानी है गादाव करने के लिए जरूरी पहला लक्षण यदि नहीं होता तो तंत्र संयोग में लक्षण नहीं जाएगा तो नहीं रखोगे निकाल दो कारण ना वह भी हटा इसे ना हा लिखते थे अब कार्य हट गया तो वह भी छा जाएगा लक्षण कितना बचेगा कारण संवेदन कारण लक्षण देते तो ये तो घट जाएगा पट रूप के प्रति तंत्र रूप का असमीकरण सिद्ध हो जाएगा लेकिन पट के प्रति जो तंत्र संयोग कारण असमयकरण है वो सिद्ध नहीं होगा तो क्या करना है इसलिए कह दिया आपने कार्य न कह दो करने के लिए कारण सी लक्षण मात्र रखो तब क्या होगा यह नहीं घटेगा फिर पटरूप के प्रति तंत्र कारण है ये नहीं बन पाएगा तंत्र आयोजित कारण न कारण भिन्न वाले आत्म विशेष गुण है वालना आत्मविशेष गुण में अति व्याप्ति कैसे हो रहा है आत्मविशेष गुण के प्रति में अतिव्याप्ति व्याप्ति क्यों हो रहा है त्म विशेष गुणों में अधिव्यापति वारण करने के लिए यह विशेषण देने की क्या जरूरत पड़ी उस क्या विशेष गुण भिन्नते कहना जरूरी है जाना क्षति यथे व्यवहार है जानता है तभी चाहता है तो उसके ऊपर आप कुछ करता है इच्छा व्यवहार में देख रहे जानने के प्रति इच्छा ना? इच्छा यत्न के प्रति यत्न के प्रति इच्छा कारण हुआ इच्छा के प्रति ज्ञान कारण ना? ज्ञान और इच्छा दोनों कहा रहते हैं आत्मा कारण इच्छा भी कार्य के प्रति एक आत्मनी विद्यमान है ज्ञान व इच्छा के प्रति ज्ञान असमय कारण हो गड़बड़ है आत्मा का विशेष गुण किसी के प्रति भी कारण नहीं होता और इच्छा के में, पट भी तंतु तुम में तंतु ज्ञान भी काम आत्म है इच्छा भी आत्म है ज्ञान आती इच्छा की आदर क्या हो गया ज्ञान और इच्छा दोनों आत्म रहने के कारण से इच्छा के प्रति ज्ञान असमय कारण हो जाएगा आत्मसमय कारण हो जाएगा आत्मा का समय कारण बने में कोई दोष नहीं है किंतु ज्ञान को असमय कारण मानने में कई जगह दोष आता है इसे न्यायिकोण ने सामान्य नियम बना लिया है आत्मा का जो विशेष गुण है तो वह किसी के प्रति भी असमय कारण नहीं हो सकता किंतु तो ज्ञान इच्छा आदि में ज्ञान माना साधारण कारण ईश्वर का ज्ञान ईश्वर का इच्छा ईश्वर का प्रयत्न साधारण कारण कोटि में लिया है अतः असमय कारण को हो नहीं सकता कारण कोठि में नहीं आ सकता समय कारण असमय कारण निमित कारण, तीनों ही क्या है असाधारण कारण साधन कारणों का यह वर्णन नहीं हो रहा है असाधन कारणों का वर्णन और ज्ञान ईश्वर का जब साधन कारण हो गया तो जीव का कैसे आसान कारण में आ जाएगा सवाल नहीं होता है अतएव यह असमय कारण नहीं होना चाहिए आसान कारण नहीं होना चाहिए ज्ञान लक्षण जा रहा है कार्यकस्मिन कार्य मन इच्छा उसके सह एक आत्मनी संवेदन कारणम ज्ञानम ज्ञान हो गया और ज्ञान क्या है आत्मा का विशेष गुण उसमें करने के लिए आपको क्या कहना पड़ा आत्म विशेष गुण भिन्न सभी विशेष वारण आये कारण मिथि कारण मत दो कारण शब्द मत दीजिए तब तो क्या होगा विशेष में अतिव्याप्ति होता है विशेष नामक पदार्थ है सभी का व्यावर्तक इधर व्यावर्थ का विशेषाहवर्तक विशेषाह सबका व्यावर्तक है पर कार्यकारता का है उस कार्य में रहेगा ना भैया तंतुओ में पट पहला हुआ में तंतु में समय समय से रहता है पट उन्हीं तंतु में विशेष नामक पदार्थ भी रहता है तंत्र और पट वाल कर रहा है द्रव्य और गुण में भेद करने वाला कौन है फर्क करने वाला बीच में विशेष नाम पदार्थ है वो कहता है द्रव्य में रहता है परमाणु में रहता है अब परमाणु भी क्या है कारण समय का। परमाणु परमाणुत्व संयोग असमय कारण है दृढ़ कार्य के प्रति और उसी परमाणु में विशेष भी रहता है हम पट और तंत्र में नहीं ले सकेंगे इसलिए समझाने के लिए कह दिया कार्य कहा, का कहा रहता है परमाणु और उसी परमाणु में उस दुणुक का असमय का कारण परमाणु संयोग भी परमाणु में ही रहता है कौन है विशेषण पदार्थ समय समय से है कारण तो है ना एन रहता तो है समय समझ से अत्याप्त कैसे निवारण करोगे कारण शब्द दे दो कारण शब्द दे देंगे तो विशेषण में विशेष नहीं होगा कि के प्रति विशेष असमय कारण नहीं देश ही और इन इन तो में लोगे दियो में मैंने कैसे बता दिया था जो तंतुगत गंध है तंतुगत तंतुगत संख्या है वो भी समय समझे रह रहे हैं वो पट के प्रति कारण नहीं है इसे उनमें अभ्याप् निवारण करने के वहां कारण शब्द घटा देना जब परमाणु में जाओगे विशेष वारणा कारण मिति और स्थल कार्यो में लोगे तो कारणगत जो तंत्र आदि जो समय कारणगत अन्य जो गुण है अन्य जो गुण है उनमें अति व्याप्ति करने के लिए हमें कारण शब्द होना जरूरी यह समझ विशेष वारणा कारणमिति उभय भिन्न कारणं निमित्त कारण निमित्त कारण से क्या लक्षण है तिन्न कारणम निमित्त कारण यथावी पटस्य तदुभय मे समय और असमय से भिन्न जितने भी कारण समुदाय है वह सारे कारणों को निमित्त कारण से मिले एक नहीं अनेकों है एक कपड़ा बनाने के लिए धागा और धागा सहयोग से काम थोड़ा हो गया केवल नहीं होता बहुत सारी चीज जुल्हा चाहिए पूरा दुल्हा मशीन होता है लकड़ी का हो जाए मार मोटर का लगा हो चाहिए फिर उसमें तुरी होता है एक वेम होता है मछली का आकर एक लकड़ी होता है इधर पकड़कर उधर ही तो पकड़ते फेंसता है ना लकड़ी को करता है। तो तुर करते इधर उधर बांधता है तो वेम का यह जरूरी है इनके बिना आसान वितान होगा ही नहीं आसन विन कैसे ये आसान वितान विभुत कारण बनते हैं इसे तुरी वेमागम तुरी है वे में मशीनें और सारी चीजें यंत्र ये सब क्या है कहते हैं पट के प्रति निमित्त कारण और सारा धागे में पड़ा रहता तो ग्रांत पड़ जाएगा धागे तो का तो बोला तो ना उस पर टांगना पड़ता है वही चाहे बोला भी ढेर लगा तो क्या हो जाएगा वहां से आएगा एक बार दो बार घर काट पर जाएंगे वो हो गए हमेशा नियम होता है कोई भी चीज है वो समय बोला हो तभी निस्सारण उससे समय है। इस को कारण है वो सारे चीजों को कोटि में ले लेना तो भिन्नम, संवाय तो भिन्नम, तो भिन्नम क्यों कहा आपने कारणम इतना लक्षण कर दी कारणम इतना लक्षण करेंगे तो समय कारण असम कारण प्राप्ति होगा इन्हें तदुभय तो भिन्नम का ना विशेष आधावधि व्याप्ति वारणा कारण पूर्वक शेष आदिओ में अत्याण करने के लिए शब्दे दो इन तीनों में से कौन है कर्ण कौन है कर्ण आसान कारण तीनों इन तीनों आसारण कारणों में से किसको कर्ण माना जाए इसे निष्कृष्ट लक्षण तदेत त्रिविध कारण मध्य असाधारण कारण तदेव कर्ण त्रिविध कारणों के बीच में जो असाधारण कारण होता है उसी को कर्ण समझना यह हमेशा निमित्त निमित्त कारणों कारणों में में से एक में से एक एक होगा होगा समय कारण नहीं हो सकता असमय कारण भी नहीं जैसा आप घट में देख लीजिए घट क्या समय कारण कौन है मृत्यु कपाल कारण समयकरण कपाल संयोग कारण कौन है दंड दंडित कारण को चक्रालिक उसी प्रकार यहां पर भी समझिएगा कि जो तुर आदि में कौन है आपका वेम को कहते हैं कर्ण वेम मुख्य है धागे तो ला से बंधा हुआ है तुरवे फैंस करेगा तो कोई फायदा नहीं जब इधर से उधर भागता है ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे आर पार करते रहता है घूमते रहता है जब वो ना घूमेगा तो कपड़ा बनेगा ही नहीं अत्यंत बेम ही होता है वही कर्ण बन गया पट के प्रति ऐसा वर्णन करते हैं यशमात यहाँ बहुत ही अशुद्ध लिखा है पदकृति में यस्मा है ना तो हैस्मत कारण साधकमध्ये यत् इति भावः कर्ण घटक कारण तस्माधसाधक मध्ये यु साधक तदव्यशुदस्माणी साध्य शुद्धि कर दिया है न णत्व कारणत्व हो गया ना कारणाथ होना चाहिए तो रहने दो काटना नहीं कारणाथ करणत्व घटक तो उत्तरी शब्द ही अक्षर नहीं है वहां पर यस्मात यशमात्मे हमारे इसमें ऐसे छपी थी यशमा कारण घटकम ऐसा है हमारे पाठ या क्या होना चाहिए यशमा क्या होना चाहिए कारण बीच में अलग कर दो कारणात्णत्व करणत्व घटकम इतने अच्छे तो नहीं है आप करण ये नहीं यदि ये छपी है ये नहीं है तो वो लिख लो जो नहीं जो नहीं हो जोड़ लेना होना यणात् तस्मात् बोल रहे हैं ना स्वाद जब आगे बोलोगे तो यहां पहले बोलना पड़ेगा संबंध नियम है जिस कारण से आपने का, करणत्व घटक कारणों के बारे में वर्णन किया है करणत्व घटकम कारणम उपदर्शित समवाई असमवाय निमित्त भेदे न उपदर्शित जिसलिए आपने जिस कारण से आपने कर्णत्व घटकों कारणों के बारे में दर्शाया है तस्मा इसलिए ही मैं कहता हूं एक त्रिविध साधक मध्य वह यह जो तीन प्रकार का समय या समय निम्न से कहा गया है उन्हीं में से जो साधकतम साधकतम है तदेव कर्णम इतिभा वही कर्ण है ऐसा समझो इति कर्ण प्रपंच प्रासंगिक का विचार पूरा कर दिया अब हैं प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण करते हैं प्रत्यक्ष मध्य तो चार कर्ण माना ना प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द वेदा उनमें से चार में से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हुए हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है इसे लिख रहे जो प्रतिक्रिया स्पष्ट पत्रकार क्या है प्रमाण चतुष्टय मध्य प्रमाण चतुष्टय के मध्य में यहां पर भी आकरणम तो कह दो प्रमाणम कर्णम प्रत्यक्ष प्रभाण तब तो कहते हैं दंडाधि वन ज्ञान कर्णम कहना शक्ति नहीं तो किसी भी कार्य का कारण हम लेंगे ना आप केवल कैसे करणम घट से करना दंडादी में, में चला जाए तो इसीलिए केवल कर्णम कहने से जिज्ञासा पूर्णार्थ आप कश्य प्रचारोगे किंचित कार्य ले लेंगे घटादी तब तो उनके कर्ण हो जाएगा दंडादी में उस पे चला जाएगा लक्षण प्रतिव्याप्ति हो गया निवारण करने के लिए ज्ञान शब्द दे दो ज्ञान करणम कहोगे तो दंडादी नहीं जा सकता लेकिन अन्य प्रतिव्याप्ति होगा कौन से ज्ञान का कर्ण फिर प्रश्न उठ गया कस्य ज्ञान से कर्णम स्मृति ज्ञान का पूछ रहे हो या अनुमति के कर्ण पूछ रहे हो उपमिति ज्ञान पूछ रहे हो शाब्द ज्ञान पूछ रहे हो है नहीं शब्द स्पष्ट तब आपको अनुमान आय वारण आया प्रत्यक्ष वेदिक ज्ञान के कारण है ना अनुमित ज्ञान करना अनुमान उपमिति ज्ञान करना उपमान शब्द ज्ञान करना शब्द है अनुमित व्याप्ति वारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा प्रत्यक्ष ज्ञान करना प्रत्यक्ष लेना जरूरी हो गया